ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण के अंतिम सूत्रस्थ समस्त अधिकरण के तात्पर्य को बताने वाले भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं तो भाष्य में यह विचार हो रहा है कि कुछ लोग मानते हैं स येना ब्रह्म गमयती स्वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ कार्य ब्रह्म है यह पूर्व पक्ष है प्रथम पांच सूत्रों के द्वारा स्थापित सिद्धांत का तो मानना है सिद्धांतियों का कि यह सिद्धांत है के जो कुछ लोगों की मान्यता है और सिद्धांत है अंतिम तीन सूत्रों के द्वारा बताया गया जो मत है स्रह्म गमेती वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ पर ब्रह्म है ऐसा कुछ लोगों की के मतानुसार कथन है कुछ लोगों का तो उसमें उनका निराकरण करते हुए बताया जा रहा है भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया कि परब्रह्म को गंतव्य नहीं मान सकते परब्रह्म को गंतव्य इसलिए नहीं माना जा सकता कि वह सर्वगत है सर्वात्मा है तो जो गनता से अभिन्न हो और गंत्री देश में विद्यमान हो वह गंतव्य नहीं बन सकता और परब्रह्म तो सर्वगत है गनता से अभिन्न है इसलिए घनता नहीं बनेगा इसलिए सयनान ब्रह्म गमयतीवाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ गंतव्य रूप है वह परब्रह्म नहीं होगा इसलिए परब्रह्म पर, ब्रह्म पदार्थ मानने वाला पूर्व पक्ष ही होगा सिद्धांत नहीं हो सकता इसलिए केचित करके जो कुछ लोग हैं उनका मानना वो गलत है ये कहा गया और ये जो है कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्म हाँ, स्विशेषी हैं निर्विशेष नहीं हैं उनके मत की आशंका जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वश्रुते अनेक शक्तिव ब्रह्मण इति से करके निराकरण किया गया दो विकल्प करके दो विकल्प इस प्रकार के किए गए कि क्या निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से निर्विशेष ब्रह्म का आप अभाव मान रहे हो या विशेष श्रुतियों का विरोध होगा निर्विशेष ब्रह्म को स्वीकार करने पर इसलिए निर्विशेष ब्रह्म का अभाव मान रहे हो ये दो विकल्प करके उत्तर दिया जा रहा है उसमें से प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए कहा गया कि न विशेष निराकरण नुति नाम अनन्यार्थत्वात, अस्थूल अणनु इत्यादि जो ब्रह्म में स्थूलवादी विशेषता का निराकरण करने वाले श्रुति वाक्य हैं, वे अन्य अर्थक नहीं हो सकते उनका जो अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म है एक है यही अर्थ निकलेगा तो यदि कोई ये, ये कहे कि जैसे निर्विशेष प्रतिपादक श्रुतियां अनन्याथक है ऐसे सविशेष श्रुति भी ब्रह्म को सविशेष बताने वाली श्रुतियाँ भी अनन्यार्थक हैं तो कहते है सविशेष श्रुतियों को अनन्यार्थक नहीं कह सकते क्योंकि उनका तात्पर्य ब्रह्म को सविशेष बताने में नहीं है अपितु उनका तात्पर्य है एक जगत कारण जो विवर्त उपादान है निमित्त उपादान अभिन्न निमित्त उपादान कारण उसको गेयत्व रूपेण प्रतिपादन करने में सविशेष श्रुतियों का तात्पर्य है सविशेष श्रुतियाँ विवर्त उपादान कारण रूप जो निर्विशेष ब्रह्म है उसी में गेयत्व बताने में पर्यवसित है तात्पर्यवान है इसलिए सभी सविशेष श्रुतियों का निर्विशेष श्रुति के तरह अनन्याथत्व नहीं कहा जा सकता और ये जो सभी सविशेष श्रुतियां हैं इनमें और निर्विशेष श्रुति में अंगांगी भाव है इनमें सभी सविशेष श्रुतियां अंग है निर्विशेष श्रुतियां अंगी है क्योंकि निर्विशेष श्रुत का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां अपने अर्थ का अपने अधिकारी को ज्ञान करा करके निराकांश बन जाती हैं अर्थ ज्ञापन में निराकांश है और निर्विशेष श्रुतियों का प्रतिपाद्य निर्विशेष प्रत्येक भिन्न ब्रह्म का अनुभव जिसे होता है उसमें भी देखा जाता है त्रिप्ति, इसे निरंकुशतृतिराकांक्षे त्र शोक कोक एक पश्यत अभय व्ययजनक प्राप्त विद्वान्न विभेति कत इत्यादि श्रुतियों के आधार पर स्थापित किया इसलिए ये जो है आपकी निर्विशेष श्रुतियां वह निराकांक्ष अर्थ का प्रतिपादन करने के कारण अंगी ही रहेगी सफल अर्थ का ज्ञान करा रही है इसलिए तो, सफल अर्थ ज्ञान जनकत्व उसमें होने से अंगी और सविशेष श्रुतियों का यदि स्वार्थ में ही तात्पर्य मान करके उनका प्रतिपाद्य जो सविशेष ब्रह्म है उसको जान भी ले तब भी तो कामत सिद्ध तो नहीं होता वह निराकांक्ष नहीं होता सविशेष ब्रह्म ज्ञाता उसमें आकांक्षा रहती है इसलिए निर्विशेष श्रुतियाँ हैं निष्फल अर्थ ज्ञान कराने वाली उनका जो स्वार्थ है वह निष्फल अर्थ ज्ञान है उसका तो न्याय बताता है फलवत्निधो अफलम तदंगम इस न्याय से सविशेष श्रुतियां ही अंग होगी निर्विशेष श्रुतियां बनेगी अंगी इससे विपरीत नहीं होगा यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं तथाए तथे विदुषाम तुष्टि अनुभवादि तो। इस वाक्य से भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि जैसा श्रुतियां निर्विशेष श्रुतियों को निराकांक्ष बताया जा रहा है निराकांक्ष अर्थ प्रतिपादक उनको तो उसी के अनुसार निर्विशेष ब्रह्म ज्ञाता जो विद्वान है उनमें आत्मान चेत विजानिया तयम स्मृति पुरुष इत्यादि श्रुति निरंकुश तृप्ति बताती है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का फल तो श्रुति के अनुसार विद्वान को अनुभूति भी हो रही है इसलिए श्रुति और विद्वानों की अनुभूति से भी ये निकलेगा कि निर्विशेष श्रुतियां स्वार्थ में ही प्रमाण है उनका कोई अन्य अर्थ नहीं है और भी हेतु बताया जा रहा है निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञापकों के रूप में विकार अनृत अभिसंधि तो मिथ्या जो विकार है उसका आत्मरूप से अभिध्यान का निषेध श्रुति करती है अपवाद करती है जो विकार अन विकार शब्दित कार्यक्रम संघात है उसका आत्मरूप से अनुसंधान करने वाला अभिध्यान करने वाला उसे अनर्थ की प्राप्ति बता रही है श्रुति मृत्यो समृत्युमापनोती ये नानेव पश्य तो नानेव यानी नाना अर्थात भेद न होता हुआ भी भेद दर्शन करता है जो वह मृत्यु से मृत्यु मृत्युअतर को ही प्राप्त करता है का मतलब संसार में ही बना रहता है जन्म मरण यही संसार है उसके जन्म मरण का विच्छेद नहीं होता ये अनर्थ फल भेद दर्शन का बता करके श्रुति सविशेष तो भिन्न भिन्न होता है ना विशेष का अर्थ होता है भेद निर् और सविशेष का अर्थ निकला भिन्न आत्मदर्शन तो भिन्न आत्मदर्शी संसारी बना ही रहता है ये बता करके एक प्रकार से सविशेष दर्शन का भेद दर्शन का निषेध श्रुति में होने से भी ये निकलता है अभेद दर्शन ही श्रुति को विवक्षित है शास्त्र में दो प्रकार से साधन का निरूपण होता है एक निषेध मुक्स निषेध मुक्स है जिन निषेध रूप साधन का निषेध करना होता है श्रुति को उसका अनर्थ फल बता करके उससे अपने अधिकारी को व्यावृत करती है तो वेदों का ज्ञान कांड भेद दर्शन को भी बताता है लेकिन अनर्थ साधन रूपे न बताता है कि भेद दर्शन अनेकात्मदर्शन जन्म मरण आदि अनर्थ प्राप्त कराने वाला है यह बता करके भेद दर्शन के एक प्रकार से निंदा करके अपने अधिकारी को यह ज्ञान कांड के वाक्य भेद दर्शन से व्यावृत्त कर रहे हैं बता रहे हैं कि भेद दर्शन मत करो भेद दर्शन करने से मृत्यु जैसे अनर्थ की एक बार नहीं कई बार प्राप्ति होती है मृत्यु से मृत्युमापन होती यह ना पश्य अतो न विशेष निराकरण श्रुति नाम अन्य शेषत्व अवगंतुम शक्यते यदि सविशेष दर्शन भेद दर्शन श्रुति को विवक्षित होता तो भेद दर्शन का अनर्थफ फल बता करके निंदा न करती अपवाद न करती निषेध न करती लेकिन निषेध किया है इससे ज्ञापन होता है कि विशेष निराकरण रूप जो श्रुतियाँ हैं वे सविशेष श्रुतियों का अंग नहीं हो सकती ये तब होगी जब श्रुति का तात्पर्य सविशेष में निश्चित हो जाए लेकिन सविशेष में तात्पर्यवती श्रुति होती तो सविशेष दर्शन की, की निंदा न करती इसलिए निकलता है कि सविशेष दर्शन में श्रुति का तात्पर्य नहीं है इसलिए सविशेष श्रुतियों का अंग निर्विशेष श्रुतियां नहीं बनेगी नैवम न्या निराकांश अर्थ प्रतिपादन अस्ति। सामर्थ्य तो ये निर्विशेष श्रुतियों को दृष्टांत के रूप में उपस्थापित करने के लिए प्रयोग है तो जैसे विशेष निराकरण श्रुतियों में निराकांश अर्थ प्रतिपादकत्व है ऐसा निराकांश अर्थ प्रतिपादकत्व सविशेष श्रुतियों में नहीं हो सकता यह कहा जा रहा है कि एवं यानी विशेषता का निराकरण करने वाली श्रुतियों के तरह एवं निकलेगा। नाम याने नाम। अर्थ निकलेगा उत्पत्तिया निराकांक्षविधो अफलम तदंगम इस न्याय के आधार पर यह बताया गया कि सविशेष श्रुतियाँ ही स्वार्थ में तात्पर्यवती नहीं हैं अपितु उनका तात्पर्य निर्विशेष जो एक वस्तु हैं ब्रह्म, ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप उसमें है ये उस न्याय के आधार पर कहा फलवत्सनिधो अफलम तदंगम कत कुछ श्रुतियों के प्रकरणों का अनुसंधान करते हैं तो प्रत्यक्ष श्रुति से भी यह अवगत होता है कि उत्पत्ति आदि श्रुतियां स्वार्थ में तात्पर्यवती नहीं है अपितु ये अद्वैत ज्ञापन में ही उनका तात्पर्य है यह प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष्रुति से भी अवगत होता है केवल न्याय के आधार पर ही नहीं इस इसी अभिप्राय से प्रत्यक्षंतु ता अन्यर्थत्व समुगम्यते इत्यादि वाक्य आ रहा है भाष्य में इसी प्रकार का अवतरण टीकाकार लिखते हैं इस वाक्य का न केवलम न्यायात शेषता किंतु श्रुत्या प्रत्यक्षंतुति तो न्याय हुआ फलवत्सनिधो अफलम तदंगम के आधार पर मात्र सविशेष्रुतिया स्वार्थ में तात्पर्यवती नहीं है अभी तो अन्यथक हैं ये निकलता है ऐसी बात नहीं श्रुति के आधार पर भी यह ज्ञापित होता है इसे कह रहे हैं कि न केवल हम न्यायात् शेषता यानी सविशेष श्रुति में निर्विशेष श्रुतिशेषता शेषता शेषता यानी अंगत्व केवल न्याय से ही नहीं है किंतु श्रुत्या श्रुति प्रमाण से भी निर्विशेष श्रुति अंगत्व सविशेष श्रुतियों में सिद्ध होता है प्रत्यक्ष तासम समनुगम्य के तो ताने निर्विशेष्रुतीना सबसेश्रुती मे सरुरा उत्पत्ति श्रुतियों का परामर्शक है पराम तोने उत्पत्ति बोधकश्रुतीनाथ प्रत्यक्ष सम अनुगम्य थे प्रत्यक्ष श्रुति से भी अवगत होता है तो प्रत्यक्ष शब्द श्रुति के लिए है एक प्रकार से तो श्रुत्या अवगम्य थे ऐसा तो तू शब्द अपी अर्थ में है प्रत्यक्ष का अर्थ है श्रुत्या जैसे अवतरण में लिखा यानी उत्पत्ति आदि ने उत्पत्श्रुतीनाथ समनुगम्यते कैसे अवगत होता है उसे तथा ही इत्यादि से स्पष्ट किया जा रहा है कि तथा ही तत्र त्रेत उत्पतिम सौम्य इति नेदमूल भविष्य उपन्य उदरके एकस्य सतएवस जगन्मूल से दर्शयति। तो ये कह रहे हैं कि तत्र तत्र तस्मिन् सति तस्वती निश्चित हुआ कि जगत का मूल ब्रह्म ही है तो जगत मूल ब्रह्म है यह निश्चित होने पर एकंगम उत्पति सौम्य बीजानीही हे सौम्य यानी प्रिय दर्शन श्वेत के तो शुंगम यानि कार्यम एक जगत प्रत्यक्षादि प्रमाण से अवगत होने वाला जगतरूपी जो कार्य है यह उत्पतितम उत्पतिम यानि उत्पन्नि यानी विधि यह जगतरूपी कार्य उत्पन्न हुआ है ऐसा समझो तो कहा ठीक है जगत उत्पन्न हुआ है कार्य है तो, तो इसमें क्या समझने योग्य है तो कहा कि ये समझो कि ईदम अमूलम न भविष्यति। कार्य है तो बिना कारण के नहीं हो सकता इसका कोई न कोई कारण है तो अमूलम एने कारण रहितम ईदम न भविष्यति। ये जगत कारण रहित नहीं है इसका कारण है तो ये जगत रूपी जो कार्य है इस जगत रूपी कार्य से इसको तो देख ही रहे हैं इसका मूल नहीं दिख रहा तो इसके मूल का अन्वेषण करो मूल को खोजो मूल की खोज कर लो ऐसा उपसंहार में कहा है यह तो उपक्रम में है कि जगत उत्पन्न हुआ ये समझो और ये भी साथ में निश्चय कर लो कि ये बिना कारण के नहीं हो सकता ये उपक, ऐसा उपक्रम करके इति उपन्यास्य है उपक, उपक्रम फिर उदर के सत एव एक मूलस्य से विज्ञती तो उदर के यानी उपस उदर का शब्द उदर्क अर्थ में तो उदर्क उपसंहारे सतएवसमूल से तेजसा दर्शय तेजस सौम्यशुंगूलम अन्व्य इत्यादि में ये कहा गया कि ये जो प्रथम कार्य है तेज इससे तुम इसका भी जो कारण है सत उसका अन्वेषण करो उसे खोजो कार्य है तो बिना कारण के नहीं होता तो कौन कारण होगा तो अन, अन्न का कारण तो जल जल का कारण तेज तेज का कारण वो है सत और सत का कारण सत का कारण कोई नहीं है वो साष्टा पर वो अनादि है, है? हाँ, तो जो उत्पन्न नहीं हुआ है कारण है उसी को आगे कहा सन्मुला सोम्य इमा सर्वा प्रजा सदातना सत्प्रतिष्ठा ऐतदात्मी इदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत के तो। तो उस एक को ही ज्ञेय बताया गया है तो उधर के अन्य उपसंहारे सत एव एक जगनमूल से विज्ञान दर्शयती ये तो छांदोग्य में हुआ ऐसा ही तैतृय में भी कहा गया इसे है इसे कहते हैं कि यतो भूतानि जायते ये न जाता जीवंती ययती अभिशंविशंति तद विजिज्ञासव तद्र तो जो उत्पन्न हुआ है भूत शब्दित जगत उसे जानने के लिए वरुण जी भृगु को नहीं बता रहे हैं कहते हैं कि यह भूत शब्दित समस्त जगत जिससे उत्पन्न होता है जिससे स्थित है जिसमें लीन होता है, है, का का मतलब जो जगत उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। उसे उसकी जिज्ञासा करो उसे जानो ये तो आयिमानी भूतानी जायते ये न जीवन्ति यत् ये अभिसंविशंति इसमें तीन यत शब्द के द्वारा ग्राह्य जो है कारण जिससे जगत उत्पन्न हो रहा है का मतलब जो जगत उत्पत्ति का कारण है जिससे स्थिति हो रही है ये न जाता नहीं जीवंती यानी स्थितानी भवंती और ययंती अभिसम विषय का जिसमें लीन होते हैं अर्थात जो जगत उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है उसे ही तद इसमें तत इस सर्वनाम से लेकर के उत्पन्न होने वाले जगत को तत शब्द से नहीं लेना है यत शब्द से ग्राह्य जगत के उत्पत्ति आदि के कारण को लेकर के कहा जा रहा है कि तत वि जिज्ञासस्व उसे जानने की इच्छा करो और तत ब्रह्म वो ब्रह्म है उसका अन्वेषण करो तो यहां तद विजिज्ञासस्व इससे उसी में विज्ञ तो बताया जा रहा है वो गेय बताया जा रहा उत्पन्न हुए जगत को गेय नहीं बताया इसलिए उत्पत्ति उत्पत्तियादि श्रुतियों का तात्पर्य कारण के ज्ञान में है कारण का ज्ञापन करने में है और कारण है वो अधिष्ठान विवर्त उपादान कारण निर्विशेष है तो उसे जानने के लिए कहा जा रहा है तो इस प्रकार थोड़ी इसकी व्याख्या भी है टीका में इसको देखिए तत्र मूल कारणे ब्रह्मणी तो तत्व सुंगम उत्पादितम सौम्य बीजानी ही इस तत्र शब्द का अर्थ करते हैं मूल कारणे ब्रह्मणी ये सती सप्तमी है तो मूल कारणे ब्रह्मणी सती ये तत्त सुंगम जगत कारण जगदात्मक कार्य उत्पन्न उपक्रम्य तो ये जो सुंग हैं यानी कार्य हैं जगत रूपी वह उत्पन्न हुआ है ऐसा उपक्रम करके उपन्य का अर्थ कर दिया उपक्रम्य फिर तेन मूलम नन्मूलम इति उपसारे सत एव ज्ञेयत्व उक्तम छांदोग्य उधर के शब्द का अर्थ कर दिया उपसारे तो छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय में उपसंहार में कार्य को ज्ञेय नहीं बताया कार्य से कारण का अन्वेषण करने के लिए कहा यानी कारण को ज्ञे बताया गया कारण है सत शब्दित ब्रह्म तो जैसे छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है उत्पत्तिया श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञापन में उत्पत्तियादि श्रुतियों का तात्पर्य है न कि उत्पन्न हुए जगत को बताने में या सविशेष यानी द्वैत अवस्था को बताने में नहीं है तथा तैतरीये जन्मादि अदेन ब्रह्मण एव ज्ञेय दर्शित अतः श्रुति नाम निर्विशेष श्रुत्यविशेषधिशेषता भाति तो जन्मादि जगज्जन्मा तो तैत्यक जो श्रुति है भृगुवल्ली उसमें जगत जन्मादि का अनुवाद करके कार्य का अनुवाद करके कारणभूत जो ब्रह्म है उसे ज्ञ बताया गया अर्थ हैं उत्पत्त्यादि श्रुति तो अनुवादक है तो उत्पत्दि का अनुवाद करके ओ जिसमें मिथ्या जगत की प्रतीति हो रही है उसमें गेयत्व तो दिखाना तात्पर्य है इसलिए गेयत्व दर्शितम अतः सृष्टि श्रुति नाम श्रुतियव निर्विशेष धी शेषता भाती तो निर्विशेष धी है निर्विशेष ज्ञान तो जो सविशेष श्रुतियां हैं उत्पत्ति श्रुतियां वे निर्विशेष ज्ञान का अंग है का मतलब निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन करने वाली श्रुतियों का शेष है जो हमने अंगांगी भाव बताया वही श्रुति से भी निश्चित होता है वो न्याय से तो निश्चित होता ही है श्रुति से भी यही अंगांगी भाव निश्चित होता है विपरीत नहीं अब एव उत्पत्ति इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार एवं न इति आह एवमिति। तो एवं ब्रह्मणो निर्विशेष तो इस प्रकार ब्रह्म निर्विशेष सिद्ध हुआ निर्विशेष क्योंकि कुछ लोग ये बताते थे ना जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतुत्व श्रुते अनेक शक्ति शक्तिवम ब्रह्मण इत्यादि से सविशेष ही ब्रह्म हैं निर्विशेष ब्रह्म नहीं है ये बता रहे थे इसलिए निर्विशेष ब्रह्म को भी सिद्ध करने के लिए ये विचार आया बीच में कि सविशेष ब्रह्म नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हो क्या प्रमाणाभाव या सविशेष श्रुतियों का विरोध होने से तो प्रमाणाभाव ये नहीं कह सकते <ख्या> अस्थूलम इत्यादि श्रुतियां निर्विशेष ब्रह्म में प्रमाण है और सविशेष श्रुतियों का विरोध होगा ये नहीं कह सकते सविशेष श्रुतियों का सविशेष को यानी भेद को द्वैत को बताने में तात्पर्य ही नहीं है एकत्व एक को बताने में तात्पर्य है उनका ये कैसे तात्पर्य है इसका विचार यहां पर बताया अभी तक और इससे निश्चित हुआ कि निर्विशेष ब्रह्म है और निर्विशेष ब्रह्म की सिद्धि होने से क्या लाभ हुआ तो वास्तविक रूप से परब्रह्म कहा जाएगा उसी निर्विशेष ब्रह्म को ही परब्रह्म कहा जाएगा और वो जो पर है निर्विशेष वह सर्वगत होने से और सर्वात्मा होने से गंतव्य नहीं होगा गंतव्य न होने से स एना ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ गंतव्य रूप ब्रह्म को बताने वाले ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म नहीं होगा ये बताया जा रहा है तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि एवं ब्रह्मणों निर्विशेषत्वात् प्रकार ब्रह्म निर्विशेष हैं श्रुति प्रमाण से निश्चित होने से न गन्तव्यता तो ब्रह्म में गन्तव्यता निर्विशेष ब्रह्म में गन्तव्यता सिद्ध नहीं होगी इसलिए पर ब्रह्मा नहीं है वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ही है जो पहले बताया गया प्रथम पांच सूत्रों के द्वारा वो पक्ष ही सिद्धांत पक्ष है और अंतिम तीन सूत्रों के द्वारा बताया गया वो पूर्व पक्ष ही है ये जो भाष्यकारी मत है इस अधिकरण के विषय में यही उचित है केचित से बताया गया अन्य लोगों का मत वह श्रुति सम्मत नहीं है ये बताया जा रहा तो ये उत्पत्ति श्रुतीनाम ऐकात्म्य अवगम परवात्त न अनेक शक्ति योगो ब्रह्मण तो एवं यानी उक्त प्रकार से ये निश्चित हुआ कि उत्पत्तियादि श्रुतियाँ सभी सविशेष श्रुतियाँ उनका तात्पर्य तो ऐकात्म्य अवगम में है इसलिए वे अद्वैत में ही परिवषित होने से उन उत्पत्तियादि सविशेष श्रुतियों के आधार पर ब्रह्म में अनेक शक्ति योग यानि परमार्थ परमार्थतः सविशेषता सिद्ध नहीं हो सकती व्यावहारिक है औपारिक ब्रह्म का वो सविशेष अनेक शक्ति योग स्वरूप नहीं है सविशेष स्वरूप नहीं है आगंतुक रूप है अतश्च गंतव्यत्वानुपपत्ति तो अतः यानी ब्रह्म में विशेषता सिद्ध न होने से पारमार्थिक सविशेषता सिद्ध न होने से निर्विशेष ब्रह्म ही पारमार्थिक ब्रह्म है ये निश्चित होने से तो अतश्च गंतव्यत्व अनुपपत्ति तो गंतव्यत्व की अनुपपत्ति सिद्ध होगी अब गंतव्यत्व सिद्ध नहीं होगा पर ब्रह्म में न नसाणत्क्रामती इत्यादि का अवतरन है टीका में स्पष्ट निषेधाच्च पर न गव्यता इहत तस्ती युक्ति से परब्रह्मा सर्वगत पर्रह्मगतः सर्वात्मा होने से गंतव्य नहीं है ये निश्चित हुआ श्रुति के द्वारा स्पष्ट रूप से परब्रह्म पर ब्रह्म में से अनुभव करने वाले के प्राणों के उत्क्रांति का निषेध करने वाली श्रुति से परब्रह्म में गंतव्यता का निषेध किया जा रहा, ये रहा है ये कह रहे हैं कि स्पष्ट निषेधाच परस्य न गंतव्यता स्पष्ट रूप से पर ब्रह्मवीत के प्राणों के उत्क्रांति का निषेध होने से भी माना जाएगा कि परब्रह्म में गंतव्यता सिद्ध नहीं होगी आगे है नाउ उत्क्रामंती पर गति तो न तक वसन ब्रह्म प्यति इत्यादि श्रुतिया परब्रह्म विषयक गति का निराकरण कर रही है क्योंकि गति होती है उत्तरायण मार्ग में प्रवेश द्वारा उत्तरायण मार्ग में प्रवेश होता है जिसका उत्क्रमण होता है शरीर से प्राणों के प्रा, आ, शरीर से जिसके प्राणों का उत्क्रमण होता है उसी का उत्तरायण मार्ग में प्रवेश होगा उत्तरायण मार्ग में जो प्रविष्ट है उसे ही अमानव पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा लेकिन परब्रह्मविद जो हैं उसे परब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो शरीर से प्राणों का उत्क्रमण उसके नहीं होता यहीं पर वे लीन हो जाते हैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और अन्य की दृष्टि में उनके अपने अपने उपादान कारण जो सूक्ष्म भूत है उनमें लीन हो जाते हैं और फिर ब्रह्मज्ञानी का जो उपाधि भूत सूक्ष्म शरीर है जैसे ही विलीन हो गया तो ब्रह्मज्ञानी जो जीवित अवस्था में ही अपने आप को निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप अनुभव कर रहा था उसी रूप से स्थित हो जाता है, स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तो क्योंकि आना जाना नहीं पड़ता जैसे घट फूटने के बाद घटाकाश को महाकाश में मिलने के लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ता महाकाश वहाँ है महाकाश रूप से अवस्थित होता है ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटने पर ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी जहाँ शरीर छूटा वहीं जहाँ उपाधि का विलय हुआ वहीं अपने स्वरूप में अवस्थित है हो जाता है न तर प्राण उत्क्रामती ब्रम्ह वसन ब्रह्म अप्यति पर ब्रह्मणी गतिरयति तद्व्याख्या स्पष्टो हे इत्यत्र गतिकल्प इत्यत्र यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए है इसमें नहीं है अब कि इसमें है होना चाहिए होना चाहिए तो ये पूरा वाक्य हो रहा है यहाँ ये जो हाँ स्पष्टो हेकेश इत वाक्य पूरा हुआ तद, व्याख्यातम, तद व्याख्यातम का अर्थ है कि ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है इसलिए निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ता इस अर्थ का व्याख्यान इसी अध्याय के द्वितीय पाद के तेरवे सूत्र में किया है स्पष्ट के शाम इत्यादि में आगे हैं गति कल्पनाया चंता जीवो गावतर में एवं गतिम निरस्य गतिर गंत्रोचनयारस्य गति कल्पनायांच इत्यादि ना तो इस प्रकार गंतव्य ब्रह्म के स्वरूप का पर्यालोचन करके ने विचार करके चिंतन करके परब्रह्म गंतव्य नहीं हो सकता ये बताया गया गति का परब्रह्म ब्रह्म विषय गति का निराकरण कर दिया अब गंता के स्वरूप का विचार करके भी परब्रह्म विषयक गति नहीं होगी वो कार्य ब्रह्म विषयक हो सकती है इसलिए स ब्रह्म नान ब्रह्म गमयती ब्रह्म पदार्थ कार्य ब्रह्म है यही सिद्धांत पक्ष है इसे बताया जा रहा है गंता जीव का जो स्वरूप है उसका विचार करते हुए इसलिए कह रहे हैं कि गंतव्य आलोचनया गतिम निरस्य गंत्रालोचनयापि निति निरस्य का कर्म है गतिम गतिम गतिरस्यति तो गंता के स्वरूप का भी विचार करके भाष्कर भगवान गति का पर ब्रह्म गति का निराकरण कर रहे हैं गति कल्पनायांच गंता जीवो गंतव्य ब्रह्मणो अवयव विकारो वा अन्यो वा वत तो यदि ये, ये मानेंगे पर ब्रह्म को गंतव्य जो ब्रह्म क्या नाम परब्रह्म जो है उसी को गंतव्य मानेंगे पूर्व पक्षी तो और स ये नम्ह गगमति स्वाक्य स्थ ब्रह्म, ब्रह्म पदार्थ पर ही है ऐसा मानने वाले जो हैं उन्हें पूछा जा रहा है कि वो तो गंतव्य हुआ और गंता हुआ जीव परब्रह्म गंतव्य है और गंता है जीव तो ये जो गंता जीव है उसे प्राप्त करने वाला गति से वह परब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है तो भिन्न पक्ष में दो तीन विकल्प किए जा रहे हैं कि किस प्रकार का है उसमें भी भिन्ना भिन्न में एक पक्ष और एक अत्यंत भिन्न पक्ष कि गनता जो जीव है गंतव्य ब्रह्म से परब्रह्म से ब्रह्म परब्रह्म का अवयव है या विकार है या बिल्कुल सर्वथा भिन्न है ये अवयव और विकार पक्ष ये भेदा भेदवादी का है और बिल्कुल भिन्न ही है ये अन्योवा वन सर्वथा भिन्न ही है ये तीन पक्ष हैं तो गति कल्पनायांच गंता जीवो गंतव्य ब्रह्मणो अवयव क्या गंतव्य ब्रह्म का जीव को अवयव माना जाएगा या विकार माना जाएगा अथवा ततह यानी ब्रह्मण अन्य एवं तो ब्रह्म से सर्वथा भिन्न ही कार्य या अवयव मानेंगे तो भेदाभेद बन जाता कार्य अपने कारण से भिन्न भी है अभिन्न भी है और अवयव अपने अवयवी से भिन्न भी है अभिन्न भी है सर्वथा भिन्न नहीं है और बिल्कुल अभिन्न भी नहीं दे तो कार्य कारण भाव अवयव अवय विभाव नहीं होगा उस दृष्टि से कह रहे हैं तीन विकल्प हुए कि जीव को ब्रह्म का अवयव मानोगे कार्य मानोगे या सर्वथा भिन्न मानेंगे ब्रह्म से जीव को गंता को गंतव्य से सर्वथा भिन्न मानोगे तो कहा फिर एक चौथा पक्ष भी ले लो अत्यंत भेद जैसे अत्यंत भेद लिया तो थोड़ी टीका है इसके विषय में टीका को देखिए भेदाभेदे न दो कल्पो ये अवयव तथा तो विकार ये जो विकल्प हैं वो भेदा भेद को लेकर के हैं और अत्यंत भेद तृतीय कल्प अन्यो व्रह्मण जीव ये है अत्यंत भेद को लेकर के तो कह रहे हैं एक चौथा भी विकल्प उपस्थित कर लो अत्यंत अभेद को लेकर के जैसे अत्यंत भेद को लेकर के अन्य पक्ष हैं ऐसे अत्यंत अभेद को लेकर के भी एक आधा विकल्प करना चाहिए ना तो ये पूछ रहे हैं कि ननु अत्यंत अभेद कल्प किम इति न उक्त टीका में तो अत्यंत अभेद पक्ष को क्यों नहीं यहां पर रखा तो तत्राह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं भाष्कर भगवान अत्यंत तादाद में गमन अनुपत्यय कहते इसलिए अत्यंत अभेद पक्ष नहीं रख रहे हैं गनता को गंतव्य से सर्वथा अभिन्न मानेंगे तो फिर गति नहीं बन पाएगी इसलिए अत्यंत अभेद पक्ष का विकल्प नहीं हो सका वो विक, वो पक्ष यहां पर नहीं रखा अब यदि एवं का अवतरण है टीका में कल्पत्रयेपि किम दूषणम पृछती यदि एवं इति तो ये जो तीन विकल्प बताए गए भेदा भेद को लेकर के दो और अत्यंत भेद को लेकर के एक ऐसे इन तीनों विकल्पों में क्या दोष है ये पूछा जा रहा है कि यदि एवं ततः किम यदि एवं भेदा भेद को लेकर के दो पक्ष मानते हैं और एक अत्यंत भेद को लेकर के पक्ष करते हैं तो उससे क्या दोष सिद्ध होगा इन पक्षों में सिद्धांति से पूर्व पक्षी ने पूछा तो सिद्धांति कहते हैं उच्चते तो जो दोष है इनमें वो दोष बताए जाते हैं पहले भेदा भेद को लेकर के जो दो पक्ष बने हैं अवयव पक्ष और विकार पक्ष इनमें से अवयव पक्ष में दोष बताया जा रहा है तो यदि एक न एक देशी एक देशीना देशीनो नित्य नएदेशिनाशिनो निप्रातवा पुनर्ब्रह्मगमनम उपपद्यते ये दोष हैं कहते हैं यदि प्रथम पक्ष लेते हैं एक शब्द काफ तो है अवयव तो ब्रह्म अवयव है ब्रह्म का अवयव है जीव ब्रह्म अवय भी है इनमें अवयव अवयवी भाव संबंध है गंतव्य है ब्रह्म वो है अवयवी और गनता है जीव अवयव, एक देश तो गनता जीव गंतव्य ब्रह्म का एक देश है अवयव है और ब्रह्म उसका अवयवी है एक देशी है ऐसा यदि मानते हैं तो कहते हैं यदि एक देश तो यदि के अनुरोध से तर ही पद का अध्यार कर लेना तेना के पहले तो तरही तेना एक देशीनो नित्य प्राप्तत्वात तो तेन यानि एक देशीना अवयवे एक देशीनो नित्य प्राप्तत्वात तो अवयव अवयव को तो अवयवी नित्य प्राप्त ही है अवयवी से अलग अवयव हो नहीं सकता तो अवयवी से तो नित्य संलग्न ही हैं अवयव तो वह तो प्राप्त ही हैं अवयवी रूप ब्रह्म अवय अवयवको तो तेना अवयव रूपेण जीवेन एक ब्रह्मण एक देशी जो ब्रह्म है अवयवी वह हा? हा? तो अवयव को अवयवी नित्य प्राप्त ही है तो अवयव के अवयव रूप जीव के द्वारा अवयवी रूपी ब्रह्म नित्य प्राप्त ही होने से न पुनः ब्रह्म ग इसलिए गति पूर्वक प्राप्ति अवयवी रूपी ब्रह्म की नहीं बन पाएगी तो ये गति अनुपत्ति गंतव्यत्व ब्रह्म को अवयवी और जीव को अवयव मान करके गंतव्य अवयवी भी है गंता अवयव है इनमें अवयव अवयवी भाव है ऐसा मान करके गति उपपन्न नहीं हो सकती ब्रह्म में गंतव्य तो सिद्ध नहीं हो सकता एक तो ये दोष हुआ दूसरा बता रहे हैं इसी पक्ष में कि एक देश एक देशित्व कल्पना च ब्रह्मणी अनुपन्ना निरवयत्व प्रसिद्धे तो एक देश एक देशी जो कल्पना है ने अवय अवयवी भाव की कल्पना है ये भी ब्रह्मणी अनुपपन्ना ब्रह्म में नहीं बन पाएगी अवय अवय भाव की कल्पना क्यों तो कहते हैं निरवयवत्व प्रसिद्धे निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म निष्कलत्वेन अनुरूपेण प्रसिद्ध है निरवय अनुरूपे प्रसिद्ध है तो जो निरवय है उसमें अवयवी अविभाव की कल्पना अनुपन्न है ये भी एक दोष है निरवयत्व श्रुति विरोध इस प्रकार ये अवयव पक्ष में दोष बता करके जो दोष अवयव पक्ष में आए वही दोष विकार पक्ष में भी आते हैं गंतव्य ब्रह्म को मानेंगे कारण विकारी और जीव को मानेंगे उसका विकार यानी कार्य इस पक्ष में जो दोष आते हैं उसे बता रहे हैं कि विकार पक्षेपी ए तत्त तुल्यम विकेणापि विकारिणो नित्य प्राप्तत्वातो तो विकार पक्षेपी जीव को ब्रह्म का विकार मानेंगे कार्य मानेंगे और जीव का कारण मानेंगे ब्रह्म को कार्य कारण भाव मानेंगे तो इस पक्ष में भी कहते हैं तुल्यम ये यानी गंतव्यत्व की अनुपपत्ति दोष और कार्य कारण भाव की अनुपपत्ति ये दोनों भी दोष समानते हैं अवयव पक्ष वाले में जो आ रहे थे तो कहते तुल्यम ये तत्त कैसे तो कहते इसलिए कि नित्य प्राप्त घट को मिट्टी नित्य प्राप्त ही है मिट्टी को छोड़ करके मिट्टी का विकार यानी कार्य जो घड़ा है वो रह नहीं सकता उसका अभाव हो जाएगा मिट्टी को छोड़ देगा तो मिट्टी के आश्रित ही रहता है ऐसे जीव जो हैं ब्रह्म का यदि कार्य हैं गंतव्य ब्रह्म का और कारण ब्रह्म गंतव्य है तो कारण ब्रह्म को तो कार्य रूपी जीव को प्राप्त ही है तो प्राप्त ही होने कारण जैसे मिट्टी घड़े को प्राप्त ही है तो घड़े को अलग से मिट्टी को प्राप्त नहीं करना होता मिट्टी घड़े की गंतव्य नहीं बनती ऐसे अपने अपना कारण रूप जो ब्रह्म है वह उसके कार्यभूत जीव का गंतव्य नहीं होगा तो गंतव्यों की अनुपत्ति एक दोष हुआ और दूसरा इसी को दृष्टांत से समझा रहे हैं कि नहीं घटो मृदात्मता परित्यज्य अवतिष्ठते परित्यागे अभाव प्राप्त है घट अपने कारणभूत मिट्टी को छोड़ करके रह नहीं सकता अरे यदि छोड़ेगा तो फिर अभाव होगा मिट्टी से अलग होगा तंतों से अलग यदि वस्त्र होना चाहेंगे तो वस्त्र ही नहीं बचेगा तो हाँ हे वास्तविक कार्य कारण भाव मानेंगे यदि ये लोग तो उसको ये लेकर है सिद्धांति तो सिद्धांत के अनुसार तो प्रतिबिंब जो है बिंब का स्वरूप ही है नहीं है उपाधि के कारण बिंब से अलग दिखता है प्रतिबिंब वास्तविक रूप से प्रतिबिंब जो है बिंब ही है ये तो सिद्धांत है और वो दर्पण के कारण एक पुरुष का प्रतिबिंब अलग दिखता है दर्पण को हटा दो तो कहां जाता है वो बिंब है तो बिंब ही प्रतिबिंब के रूप में उपाधि के कारण दिखता है वहां वैसा कार्य कारण भाव कार्यकार औपाधिक है और यहां वास्तविक कार्य कारण भाव ये लोग मानेंगे तो उस पक्ष में ये सब ये बता रहे हैं तो नहीं घटो मृदात्मता परित्यज्य अवतिष्ठते अवतिष्टते परित्यागे वा अभाव प्राप्ते तो घटो मृदात्मता परित्यज नहीं अवतिष्टते तो घट मिट्टी को छोड़ करके नहीं रह सकता और यदि छोड़ देगा तो उसका अभाव होगा कारण को छोड़ करके कार्य रहना चाहेगा तो कार्य ही नहीं रहेगा क्योंकि वेदांत में कार्य की सत्ता कारनात्मना ही है स्थिति काल में भी कार्यात्मना कार्य तो तीनों कालों में मृषा ही है ही नहीं और जो भाषता है स्थिति काल पे वो कारण के सत्ता से भाजता है कारण की सत्ता कार्य की सत्ता अलग से सत्ता कार्य की नहीं है और दोनों पक्ष में एक समान दोष बताया जा हा, हा, तो जायो पक्ष इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कल्पद्वे दोषांतरम आहो तो दोनों कल्प में यानी अवयो पक्ष में तथा विकार पक्ष में एक दोष बताया जा रहा है पहले जो दोष बताया उससे भिन्न विकार स्थिरत्वात् अपि तो कहते हैं विकार पक्ष तथा अवय पक्ष इन दोनों पक्ष में जीव को ब्रह्म का कार्यमान लो या अवयवमान लो दोनों पक्ष में कार्यवान जो ब्रह्म है अवयववान जो ब्रह्म है तदवत ये ब्रह्मण का विशेषण है तदवत ब्रह्मण है तो ब्रह्म तो स्थिर है अवयवी तथा विकारी ब्रह्म वो स्थिर हो जाएगा तो वो स्थिर ब्रह्म से संलग्न जो जीव है उनमें गमनागमन भी सिद्ध नहीं हो पाएगा संसार भी उनका सिद्ध नहीं हो पाएगा इसलिए कहा कि संसार गमनम अपि गिप्तम अवकलिप्तम का तो अर्थ है सिद्धम अनवकलिप्तम का अर्थ है अनुपन्नम असिद्धम सिद्ध नहीं हो पाएगा संसार भी गमनागमन रूप संसार भी सिद्ध नहीं हो पाएगा इसे स्पष्ट करते हुए टीकाकार लिखते हैं एक पंक्ति में कि विकार अवयव रूप जीव विशिष्टस्य ब्रह्मणा ब्रह्मण विकार रूप या अवयव रूप जीव दोनों से इस दोनों रूप जीव से विशिष्ट जो ब्रह्म है वो तो स्थिर है तो स्थिरत्वाद जीवा गत्यागति न शाताम स्थिर ब्रह्म में ब्रह्म से संलग्न जो जीव है वह जैसे अवयवी को छोड़कर के अवयव नहीं जा सकता और कार्य को छोड़कर के कारण को छोड़कर के कार्य अलग नहीं होता अभाव ही होगा उसका फिर तो ब्रह्म से अलग नहीं हो पाएंगे ब्रह्म को तो संसार को प्राप्त करना गमनागमन को प्राप्त करना भी बन नहीं पाएगा गत्यागति न चाहता इसको समझाने के लिए एक उदाहरण बता रहे हैं अचल अति स्थूल पाषाण स्थ मंडूक पाषाण अवय चलनम न अस्ति न यह न कानवय अस्ति के साथ है तो मान लो एक ऐसा अचल और अति स्थूल पत्थर हैं। बड़ी शीला है बड़ी शिला है और उस शिला के अंदर शिला का, का कार्य एक मेढ़क है और उस शिला के जो अवयव है पाषाण वो उनमें चलन नहीं होता क्योंकि वो कारण अचल है जहां पैदा हुआ मेढ़क वो पत्थर के अंदर वहाँ से वो अन्यत्र जा नहीं सकता वो पत्थर बहुत लंबा चौड़ा और उसको छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता और आ, उसके अवयवों में भी चलन नहीं होगा गमनागमन नहीं होगा क्योंकि उनका जो आश्रय है पाषाण अवयवी और आश्रय कार्य का आश्रय कारण वो स्थिर होने के कारण उसके आश्रित जो हैं प्राणी उन वो भी स्थिर ही रहेंगे जीव ऐसे ब्रह्म में ब्रह्म तो स्थिर हैं तो उसका अवयव या विकार उसमें गमना-गमन रूप संसार सिद्ध नहीं हो पाएगा तो संसार की असिद्धि नामक ये एक दोष है इन दोनों पक्षों में तो कहा ठीक है मान लिया एक वाक्य और बचा है कि हमारे पक्ष में तो ब्रह्म का कार्य या अवयव जीव को मानने पर ये सब दोष आते हैं तो आपके पक्ष में वेदांत मत में कि गमनागमन रूप संसार की सिद्धि कैसे होगी जीव तो ब्रह्म रूप ही है और ब्रह्म स्थिर हैं तो उसका गमनागमन रूप संसार लाभ कैसे होगा एक प्रश्न सिद्धांत के प्रति पूर्व पक्षी करते हैं उसका उत्तर देने के लिए ये वाक्य लिखा टीका में कि तु अज्ञानात् कल्पित उपाधि भीर गति विभ्रम कहते हमारे मत में तो जीवो ब्रह्म न अपर अत्यंत अभेद पक्ष है ना सिद्धांत तो उसमें तो ब्रह्मरूप जो जीव है उसमें वस्तुतः संसार है ही नहीं संसार की गमनागमन की भ्रांति है वह अज्ञान से कल्पित जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि है सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि है वह उपाधि आती जाती है और उस उपाधि में उपाधि का गमनागमन का आरोप उपहित में होता है जीव में होता है घटाव व छिन्न आकाश कहीं आता जाता नहीं है घट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है लेकिन घट की घट के गमाना गमना गमन का आरोप होता है आकाश में ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप जो जीव है उसमें वास्तविक गमना गमन रूप संसार नहीं है कल्पित है उपाधि से वो कल्पित है का गमना गमन का भ्रम है वो कहीं आता जाता नहीं है जीव का वास्तविक स्वरूप जैसे आकाश कहीं आता जाता नहीं है ऐसे न तो स्वर्ग जाता है ना नरक जाता है न कहीं ब्रह्मलोक जाता आता है पारमार्थिक जो जीव आने जाने की औपाधिक भ्रांति है ये वेदांत मत है तो इसलिए कहा अस्माकू अज्ञात कल्पित उपाधि भीर गिभ्रम गमन का संसार का अध्यास हो रहा है अब तृतीय विकल्प के विषय में आ रहा है अथ अन्य एवं जीवो ब्रह्मण इत्यादि इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल